अब जैसे आपने बीच में इसी सवाल के जवाब में शादी का जिक्र किया था तो अगले सवाल में शादी के बारे में ही चीज़ें हैं प्रवीण अग्रवाल जी हैं इंदौर से पूछते हैं मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूं गुस्सा करना चाहता नहीं पर कंट्रोल नहीं होता इस साल के एंड में शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरी कमी का असर नए रिश्ते पर पड़े पर समझ नहीं आता कैसे कंट्रोल होगा वही जब आप छोटे से प्रवीण भाई गुस्सा करते थे तो जवाब प्रेण आएगा नहीं कहां से शुरू किए जिस तरह के वातावरण में हमारा लालन पालन हुआ जिस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हम जुड़े जिस प्रकार से एक उम्र में आने के बाद व्यापार या नौकरी को हम कर, करने चले उन सब में तो हमारे अंदर आ, तमाम वो चीजें जो उन अधूरे सिस्टम के लिए जरूरी है वो हमारे को स्वीकारना हमारी मजबूरी बना और एक समय में तो कहता हूं आप जो कुछ भी कर पा रहे हैं गुस्से के कारण ही कर पा रहे हैं अगर आप आग ठीक से नौकरी कर पा रहे हैं तो हो सकता है गुस्सा ही उसमें कारण हो अगर आप है ना कुछ घर में भी आप कुछ काम करा पा रहे हैं मित्रों के साथ कुछ आपकी बन पा रही है तो हो सकता है कि आपके गुस्से के कारण चल रहा हो तो अभी तो सारी ही हमारे टूल बने हुए हैं हमारे कार्यक्रमों में जब तक हमारे को ये न दिख जाए कि हमारे जिंदगी में कोई चीज ऐसी है जो हमारे में ही ऐसी है जो हमारी जिंदगी में बाधा बनी हुई है तब तक वो उससे हम दूर रहते ही नहीं है तो अगर ये वैवाहिक संबंध में आप जाने वाले हैं तो ये वैवाहिक संबंध का लक्ष्य क्या है अगर यह समझ में आता है और इस लक्ष्य के अर्थ में आपने क्या क्या चीजें जरूरत है जिससे कि वो लक्ष्य सफल हो उसको यदि आप पहचान पाते हो तब तो आप बिल्कुल संयम पूर्वक ही जीने वाले हैं है ना तो अभी अभी तो मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है कि आपको स्पष्ट है विवाह क्यों क्या कैसे करना है ज्यादातर मैं लोगों से मिलता हूं तो कई कई बीस साल के चालीस चालीस साल के लोग विवाह दंपत्ति में जी रहे हैं लेकिन उनको स्पष्ट नहीं कि है कि विवाह क्या चीज है हमको स्पष्ट नहीं कि इसका प्रयोजन क्या है यदि इसका प्रयोजन अपने परिवार में जनसंख्या बढ़ाना है यदि इसका प्रयोजन अपने लिए एक सुविधा का मुद्दा है यदि इसका प्रयोजन अपने लिए एक संवेदना का मुद्दा है यदि इसका प्रयोजन मैं बोल रहा हूँ अकेला हूँ वो उसके साथी की तलाश है इत्यादि इत्यादि यदि इतने सारे कोई भी मुद्दे होंगे तो ये मानिए कि इसमें अगर आप गुस्सा भी होगे तो क्या बुरा क्योंकि इसमें इत कुछ निकल के वैसे भी कुछ आने वाला नहीं है तो ये समझ में आ जाए कि विवाह अगर कोई नियम है कोई प्रक्रिया है अस्तित्व में कोई इसकी व्यवस्था है तो उसका कोई प्रयोजन है उस प्रयोजन को अगर समझ लेते हैं और उसके साथ उन वैसे प्रयोजन को सफल करने के लिए एक मानव में क्या क्वालिटी सी है यदि उसका अध्ययन हो जाता है तो निश्चित रूप से आप ये देख सकते हो कि आप वो करोगे ही नहीं जो आपके प्रोग्राम में बाधा बने आप वही काम करते हो जो आपके प्रोग्राम में सहायक होता वही करते हो आप है ना जब आपको पता चल जाएगा बाधा है तो आप करते ही नहीं हो तो इसमें इसके मूल में विवाह क्या है विवाह क्यों है इसको यहां पे बहुत अच्छे से हम लोग समझा पाते हैं तो इसको देखिए समझिए अगर ये प्रयोजन समझ में आएगा देखिए एक छोटी सी बात करता हूं अभी हम सब ये मानने लगे हैं कि विवाह व्यक्तिगत प्रोग्राम है पारिवारिक भी नहीं बचा भी तो है ना तो जब विवाह व्यक्तिगत प्रोग्राम हो गया है और पारिवारिक नहीं है तो सामाजिक तो हो ही नहीं सकता है जबकि विवाह एक सामाजिक कार्यक्रम है तो समाज में इसका क्या रोल है व्हाट इज है ना इसकी क्या उपयोगिता है अगर ये हमको समझ में नहीं आएगी तो इस संबंध को हम खूबसूरती से निभा नहीं सकते ना तो ये मनोरंजन विधि से निभने वाला ना तो ये संवेदना विधि से निबने वाला ना तो ये सुविधा संग्रह की, की विधि से निबने वाला ना ही ये परिवार में जनसंख्या बनाना अपने बाप दादा का नाम आगे चलाने से निभने वाला और ना ही ये कोई पर्सनल चाइसेस से निभने वाला ऐसी इन सब चीजों से निभता ही नहीं है क्योंकि विवाह दो व्यक्तियों के बीच में घटित हो रहा है और ये दो व्यक्ति अलग अलग जगह में से आए हुए एक समाज में से आए हुए लोग हैं और वो उस प्रकार से मिले हैं तो विवाह का मतलब है कि एक सामाजिक कार्यक्रम है तो मानव का सामाजिकता का प्रकटन का जो कार्यक्रम है उसका नाम है विवाह और प्रवीण भाई यदि आपने सामाजिकता नहीं आया होगा या जिससे आप शादी करने वाले हैं उसमें अगर इसकी एजुकेशन नहीं होगा तो विवाह का प्रयोजन ही स्पष्ट नहीं होगा तो हम उसको ठीक से नहीं मिल पाएंगे हमारी शुभकामनाएं आपकी शादी हो बढ़िया हो सफल हो उसके लिए लेकिन निवेदन इतना ही है विवाह के प्रयोजन को समझा जाए उसको ठीक से देखा जा सकता है समझा जा सकता है इसके पूरे अवसर यहाँ पर उपलब्ध है